ओम सहनौभुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीधीत मेद्विषा ओम ओ शांति ही, शांति ही, हाजी वाक्य कृतिर वेदे ब्राह्मणे संज्ञाकर्म सिद्धिर्लिंगम बुद्धिपूर्वो ददाति अगला सूत्र है तथा प्रतिग्रह प्रसंग के अनुसार दान का प्रसंग चल रहा है बुद्धिपूर्वक दान कर्म करना चाहिए देना बुद्धिपूर्वक है तो तथा प्रतिग्रह बुद्धिपूर्वक देना है तो बुद्धिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए सूत्रार्थ सरल है तथा प्रतिग्रहो दानस्वीकारो योग्य दान स्वीकारो योग्यदानभषोपि बुद्धिपूर्वो ज्ञानपूर्वको वेदे खलु उपलभ्य तथा उसी प्रकार से प्रतिग्रह अर्थात दान स्वीकारह, दान को स्वीकार करना योग्य आदान अभिलाष योग्य आदान अभिलाषा आदान मतलब ग्रहण करने की इच्छा अभिलाषा इच्छा यह भी बुद्धिपूर्व बुद्धिपूर्वक यानी ज्ञानपूर्वक वेदे खलु उपलब्य थे ज्ञानपूर्वक ग्रहण करना है ज्ञानपूर्वक प्राप्त करना ये भी वेद में उपलब्ध होता है तेनाली तद विहित कर्मा स्वीकर्तव्या इससे भी ये स्पष्ट होता है कि वेद विहित कर्मों को स्वीकार करना चाहिए तद यथा जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट किया है वर्चो विज्ञान यह देवेद का है कहते हैं वर्च अर्थात विज्ञानम तो सर्वेभ्य सर्व प्रतिग्राह्यम आदाय आदेयम स्वीकार्यम वर्चो विज्ञान माद इसको स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कहते हैं वर्च विज्ञानम वर्च का मतलब विज्ञान है यहां पर और उस विज्ञान को सर्वेभ्य सर्वे, सर्वे प्रतिग्राह्यम सबसे सबको ग्रहण करना चाहिए ये जो विज्ञान है ज्ञान विज्ञान है जो भी जानकारी है ये सभी लोगों को सभी लोगों से ग्रहण करना चाहिए पकड़ में यानी ये नहीं देखना है कि इनसे लूं या ना लूं जहां भी ज्ञान प्राप्त होता है वहां से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है ना कहीं विषाद क्या है हाँ विषाद अपी अमृतम ग्राह्यम कीचड़ में भी हीरा गिरा है तो उठा लो बस साफ कर लो और जेब में डालो समझ में आ रहा है ना विषाद अपी अमृतम ग्राय्यम का मतलब यही है अगर कीचड़ में सोना गिर गए तो आप छोड़ दोगे नहीं छोड़ोगे ना उठाओगे धो लोगे अपने प्रयोग में ले लोगे आजार का नोट जो है गिर गया पानी में क्या करोगे उठा लोगे सुखा लोगे प्रयोग कर लोगे जैसे कीचड़ में गिर गया सोने की सिक्का जो तो आप उठा लोगे सोने क्या आप पांच रुपए का सिक्का गिरो तो भी उठा लोगे विषाद अमृतम गाई ये इसका मतलब ये है तो यही कहना चाहते हैं ये जो विज्ञान है सब लोगों से सब लोगों को प्रतिग्राह्यम ग्रहण करना चाहिए अर्थात आदेयम लेना चाहिए स्वीकार करना चाहिए तथा चा, ऐसा मान करके एक मंत्र दिया है यहां पर ऋग्वेद का मोघ मन्नम विंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमी वधईित स नार्यमन पुष्यति नो सकायम केवला गोभवती केवलादि ये ऋग्वेद का मंत्र है अप्रचेता कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को अप्रचेता मूर्ख जो है अन्नम ये जो अन्न है वो मोघम विंदते व्यर्थ प्राप्त करता है मोघम अन्नम विंदते अप्रचेता अन्न को व्यर्थ प्राप्त करता है कौन मूर्ख व्यक्ति क्यों व्यर्थ प्राप्त करता है सत्यम रवि में मैं सत्य कहता हूं वो मूर्ख व्यक्ति है वो व्यर्थ ही अन्न को प्राप्त किया हुआ है वो प्राप्त करने योग्य नहीं है क्यों नहीं है व्य सध स वह व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति तस् इत वध वो निश्चित रूप से उसका वध करता है उस अन्न का दुरुपयोग करता है जो मूर्ख व्यक्ति जिस अन्न को व्यर्थ ही प्राप्त किया है वो दुरुपयोग ही करेगा क्योंकि योग्य व्यक्ति नहीं है इसलिए कह रहे हैं स तस्व वो अन्न का ही वध करता है क्यों ऐसा न आर्य आर्यमनम पुष्यति न तो वो श्रेष्ठ व्यक्तियों की पुष्टि करता है योगी व्यक्तियों को खिलाता है न आर्यनम पुष्यति वो श्रेष्ठ लोगों को पुष्ट नहीं करता नो सखायम न सखायम न अपने मित्र बांधव आदि लोगों को खिलाता है फिर क्या करता है केवलाघो बहुवती केवल केवलादि केवलादि अकेला खाने वाला केवलादि का मतलब है? अकेला खाने वाला केवलाघो बहुवती वो केवल पाप को ही खाता है इसलिए अकेला नहीं खाना चाहिए इसका क्या मतलब है बांट कर।, बांट कर खाना चाहिए इसका मतलब यह है स्वार्थी नहीं होना चाहिए सबको मिलना चाहिए ये इसका अभिप्राय है क्या मतलब वर्चो विज्ञान शब्द का विज्ञान विज्ञान विज्ञान शब्द का का क्या है मतलब ज्ञान जानकारी शब्द को विज्ञान शब्द विज्ञान विज्ञान से नहीं का भी विज्ञान का मतलब ज्ञान जानकारी मुझे ऐसा लगता है अलग चीज है वो तो मूल में देखना पड़ेगा वहां क्या है यहां जो इन्होंने जो वर्चो विज्ञानम तू सर्वेभ्य सर्व प्रतिग्राह्यम आदेयम वा यह तो पर्यायवाची मानकर के इन्होंने अर्थ किया है वर्चो अर्थात तो विज्ञानम तू सर्वेभ्य सर्वे ही प्रतिग्राह्यम विज्ञान को सब लोगों से सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए यही अर्थ किया ना इन्होंने क्यों जी वर्चा विज्ञानम तो दोनों को दोनों को कैसे है? तो ये दोनों को कैसे अर्थ लिया है ना चकार थोड़ा है यहाँ पर दोनों को क्यों जब दो है तो, तो वह चकार तो होना चाहिए नहीं है तो ऐसा कोई अर्थ निकल नहीं रहा है ना यहाँ पर दोनों को ऐसा इसलिए तो वहां वेद में तो वह तो वहां का टुकड़ा लिया है ना वहां से जब मूल को देखे बिना आप क्यों कह रहे हो ऐसा कि वर्षा अलग है और विज्ञान अलग है ऐसा ही नहीं कह ऐसा होना चाहिए तो देख लेना आप वेद निकाल के देख लो पता लग जाएगा वो अथर्ववेद का है ना तो सातवां मंड सातवां कांड है सातवां कांड है बारहवा सूक्त और तीसरा मंत्र है ऐसा है कांड सूक्त मंत्र ऐसा है ऋग्वेद में मंडल होता है दसवां मंडल है ये और एक सौ सत्रवां सूक्त है और छठा मंत्र है नाम भेद है जैसे कोई अध्याय रखता है ठीक तो है।, है तो कोई समोल्लास रखता है प्रकाश में चौदह समोल्लास है तो चौदह अध्याय है तो अध्याय कहो या समोल्लास कहो ऐसे नाम भेद है और कुछ नहीं पहचानने के चिन्ह हैं अलग अलग चिन्ह अलग, अलग अलग लोगों ने किया है अत्र अहम पदम भिक्षोरवचन ये जो मंत्र में है ना वो अहम पद जो है वो भिक्षु का वचन है स्व आत्म प्रदर्शनाथम और अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए आया ये प्रतिग्रह आकांक्षायां साक्षात् खलु आदातर ये जो मंत्र है ये प्रतिग्रह आकांक्षाया स्वीकार करने की आकांक्षा को लेकर के स्पष्ट रूप से आदातारम निंदती ग्रहण करने वाले की निंदा करता है मंत्र देने वाले की निंदा मंत्री आदातारम करता है मंत्र में तो देने वाले की निंदा अकला देने वाला नहीं है वो ग्रहण कर रहा है ना वो जो मोगम अन्नम विन्दते जो व्यर्थ अन्न को प्राप्त कर रहा है तो लेने वाला है यहां पर जो अन्न को प्राप्त कर रहा है ना ग्रहण कर रहा है वो लेने वाला है देने वाला नहीं यहां पर मंत्र को देखा ना मोगम अन्नम विन्दते अप्रचेता पकड़ में आ रहा है मतलब जो दान प्राप्त किया हुआ है दान प्राप्त किया हुआ हो अथवा भले ही नहीं प्राप्त किया हो जो जिसको भी अन्न प्राप्त है और किसान को भी सकते हैं। कि, कोई भी हाँ। किसान भी हो सकता है आ, बेचने वाला भी हो सकता है या खरीद करके जिसने लाया है घर पे वो भी हो सकता है कोई भी हो जो अन्न को खा रहा है जो प्राप्त किया है जिसके पास अन्न है उसकी निंदा हो रही है जो ऐसा करने वाला व्यक्ति है जी मोगम व्यर्थ व्यर्थम प्राप्त करता है पाप पाप भी नहीं मोगम अन्नम विन्दते अप्रचेता अप्रचेता मूर्ख व्यक्ति अन्नम अन्न को मोगम विन्दते व्यर्थ प्राप्त कर रहा है ये ऐसा है और अघ जो है वो है पाप केवल आघो भवती वो केवल पाप वाला होता है यानी केवल प्राप्त पाप करने वाला होता है क्यों केवल आदि केवल आदान कर रहा है केवल ग्रहण कर रहा है केवल खुद खा रहा है क्यों कहना चाहिए ऐसा एक ऋग्वेद का और मंत्र दिया है प्रीनियान अधम ऐसा है प्रीनिया अधम ऐसा है प्रीणीयाद इत नाधमीयाद इत तव्यान नाधम अनुपश्येत पंथाम पकड़ में आया इत नाधमानाया, तव्यान प्रीणी द्राघीया पंथाम इसका आप अन्वय भी कर सकते हैं तव्यान तव्यान नाधमानाय तव्याव्याधमाय तव्यान तव्याधमनाय और तव्यान प्रीणियात तव्याधमाय प्रीणिया द्राघिया पंथाप्येत ऐसा है तो त, तव्यान का मतलब है धन से समृद्ध मनुष्य तव्यान का मतलब है धन से समृद्ध मनुष्य जो है ये नाधमान आया अधिकार मांगने वालों के लिए अधिकार मांगने वालों के लिए का मतलब है जो द, द, दान ग्रहण करने वालों के लिए अध, अध, अधमान कहते हैं ना उनको उत्तमान अधमान अधमान का दान ग्रहण करने वाले तो धन समृद्धि लोग जो है अधिकार मांगने वालों के लिए प्रीणियात भोजन वस्त्र आदि से उनका उनको तृप्त करे नहीं नाधमान आया होना चाहिए या तो नाधमान आया नया ऐसा हो सकता है इत इत का मतलब तो निश्चित रूप से हो गया हो गया अधिकार मांगने वालों के लिए पंथाम अपने आयु को लंबी एक मिनट रुको। इत न क्षुरव प्रतिग्रहाय दान दाता जो कहा ना इस मंत्र का भाव दिया यहाँ पर भिक्षुरेव प्रतिग्रहाय भिक्षुरेव भिक्षु ही जो है प्रतिग्रहाय अर्थात दान आदानार्थम दान ग्रहण करने के लिए दातारम प्रेरती दाता को प्रेरित करता है देने वाले को प्रेरित करता है क्या प्रेरित करता है कि तव्यान आप जो है धन धान्य से समृद्ध जन हो आप धन धान्य से युक्त हो ठीक है ना और हम जैसे अधिकार अधिकारी लोग हैं जो दान ग्रहण करने में समर्थ है हम लोग पकड़ में आ रहे ना हम लोग दान लेने में समर्थ हैं हम अधिकारी हैं हम भिखारी नहीं है हम अधिकारी हैं दान लेने में समर्थ हैं ऐसे हम लोगों के लिए आप भोजनादि देकर के तृप्त करो हम्म क्या मंत्र का अर्थ ही बता रहा हूं ना मैं आ? क्योंकि ये ये भाव दे रहे है ना भाव भाव को देखो आप भिक्षु एव प्रतिग्रहाय दान आदानार्थम दातारम प्रेरती ये क्या कहना चाहते हैं लेखक यह कहना चाहता है भिक्षु जो है दान लेने के लिए दाता को प्रेरित करता है इस मंत्र में क्या प्रेरित करता है आप धन धन्य से समृद्ध हो हम जो है दान लेने में समर्थ हैं हम योग्य हैं यही तो कहना चाह रहे हैं अब यहां अधमान मतलब ये दान देने वाले होंगे ये या तो पूरा मंत्र देखना होगा ये पूरा जी मंत्र ले आओ ऋग्वेद का अंतिम मंडल है क्या होगा क्या पता नाधमाना है वो याचमाना है याचना करने वालों के लिए दसवां मंडल है मूल संगीता हो तो भी दे दो ना दसवा मंडल द्वितीय बाद में कुछ त्रिशोत्तर सकेंड सप्त है वो ये ये क्या एक सप्त्तरशत नाधमनाधमा नाधमनाय ना पीनी न अधमान ऐसा नहीं है धमाना यही, ही है। ये नात्री धातु है नात्री नाध्री धातु है, है। या चोपतापैश्वरी अशीशु हाचनार्थ में नाध्री धातु है ये नाधमाना है ठीक है न अधमाना है नहीं ना नाधमाना ही शब्द है तो मैंने ठीक ही लिखा इसका तो धन समृद्धि जन अधिकार मांगने वालों के लिए उसे भोजनादि से तृप्त करे अति दीर्घ लंबे उदार मार्ग को देके समझे बस ये जो दिया है यहां पर जितना दिया उसका अर्थ बता तव्यान धन समृद्धि जन अधिकार मांगने वालों के लिए उसे प्रीणियात भोजनादि से तृप्त करे द्राघियां अति दीर्घ लंबे उदार पंथाम मार्ग को यानी बहुत लंबा मार्ग है उस मार्ग को तय करना है उस मार्ग को पार करना है अनुपच्छे देके उस मार्ग को देखे कि हमारा मार्ग बहुत लंबा है और इस लंबे मार्ग को तभी तय कर सकते हैं आप समृद्ध लोग हमको खिलाए ये इसका अभिप्राय है ठीक है तो यही यही कहना चाहते हैं ना ये यहां पर जिन्होंने भाव दिया है ना भिक्षु एवं प्रतिग्रहाय दान आदानार्थम दातारम प्रेरे भाव ठीक दिया इन्होंने ये किनका है ब्रह्मि जी का कहे क्या नहीं नहीं स्वामी ब्रह्म मुनि जी का ये ये जो अर्थ किया है स्वामी ब्रह्म मुनि जी का ये क्या नहीं मतलब मैं उनके अनुसार किया मैं अपने अनुसार नहीं किया मैं इन्हीं के अनुसार किया है ब्रह्म जी के अनुसार ही किया है इसका अर्थ चले हम हो <coughs> गया सु आ, नहीं मतलब इस मंत्र का अर्थ नहीं हुआ प्रीणीयात इत नाधमानाय तव्यान द्राघिया अनुपशेत पंथामी भोजनादि से तृप्त करे इत निश्चित रूप से नाधमानाय धन लेने में समर्थ व्यक्ति के लिए तव्यान समृद्धि लोग समृद्ध जन द्राघीसम पंथाम अनुपचे जो बहुत लंबा मार्ग है उसको देखे उसको देख करके उनके लंबे रास्ते को ध्यान में रखते हुए देने वालों को ध्यान रखना है कि उनको दान देना चाहिए इसका यह अभिप्राय हाँ भिक्षुक जिस मार्ग पर चल रहे हैं ना श्रेय मार्ग वो छोटा मार्ग नहीं है ना बहुत लंबा मार्ग है एक दो दिन के लिए देना नहीं है इसका ये मतलब जीवन भर देना है उनको ये गृहस्थियों का धर्म है वो जीवन भर उनको खिलाए पिलाए और वो जो खाने वाले हैं उसका अनर्थ ना करके उसी मार्ग में चले आ, मार्ग से भटके नहीं खा ले तो रहे और खा तो रहे और मार्ग में चले नहीं आगे बढ़े नहीं वहीं रुके पड़े अद और पीछे जा रहे वो नहीं होना चाहिए क्यों उसी क्यों मार्ग नहीं केवल आज वाली बात नहीं यहाँ पर मतलब जो आप पाप खा रहे हैं हाँ हाँ ऐसा मत करो ना आप लोग हाँ <laughs> हाँ अगर ऐसा खा रहे हैं तो फिर पाप कर रहे हैं और फिर वो मार्ग नहीं तय कर रहे ना आगे नहीं बढ़ रहे आगे बढ़ना है ब्रह्मचारी को आगे बढ़ना है सन्यासी को आगे बढ़ना है पीछे नहीं हटना है और पढ़ाई को बीच में छोड़ना नहीं है हाँ याद रखें हाँ हैं मैं नहीं लिए नहीं जो नहीं करता उन्हीं के लिए तो होगा ना वेद हाँ ठीक बात है सूत्रार्थ जिस प्रकार बुद्धि पूर्वक देना चाहिए जिस प्रकार बुद्धिपूर्वक देना चाहिए उसी प्रकार उसी प्रकार बुद्धिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए हर किसी को नहीं देना चाहिए हर किसी से लेना नहीं चाहिए हर किसी को देना नहीं चाहिए हर किसी से लेना नहीं चाहिए जैसे देने में सोच समझ करके दिया जाता है ना मतलब अधिकारी व्यक्ति को देने की चेष्टा करता है व्यक्ति हर किसी को देता नहीं है ना वो देने वाला योग्य व्यक्ति को देना चाहता है तो जैसे देने वाला योग्य व्यक्ति को ढूंढता है तो लेने वाला भी योग्य व्यक्ति से ले ये इसका अभिप्राय है पकड़ में आ रहा है तथा प्रतिग्रह यानी बुद्धिपूर्व ददाती तथा प्रतिग्रह उसी प्रकार बुद्धिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए तो बुद्धिपूर्वक ग्रहण क्या करना चाहिए बुद्धिपूर्वक ग्रहण करने का मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति से लो जो उचित व्यक्ति हो हर किसी से नहीं लेना है ये इसका अभिप्राय है आगे बढ़े नहीं समझ में दानादि कर्मना फलम तत्कर्ता भुंगते इति दर्शयती दानादि कर्मना दान आदि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल उसका कर्ता ही भूगता है दूसरा नहीं भोग सकता इस बात को दिखाते हैं बोलिएगा आत्मान्तर गुणा आत्मान्तरे आत्मातरे अकार अच्छा हाँ जी दानादी कर्मना या जिसको दे रहा वो खा रहा। क्या कहना चाह रहे हैं आप दान आदि कर्म का जो फल है वो देने वाला करता ही भोगता है दूसरा मैंने किसी को दिया उस कर्म का फल हम्म अच्छा, यही तो कह रहे हैं दान आदि कर्म फलम कर्म का फल आप क्या समझ रहे हैं जो मैंने मैंने आपको दिया तो मैं फल उसका भोगता हूँ ऐसा ऐसे कैसे कहना चाहते हैं मतलब देना रूपी जो कर्म किया उस कर्म का जो फल मिलेगा वो देने वाले को मिलेगा ना हर किसी को तो नहीं मिलेगा आपने आ, मेरे को पकड़ा दिया और मैंने उसको दिया कर्म किसने किया मैंने किया पर मेरे को नहीं मिलेगा वास्तव तो में देने वाले तो आप है केवल आप, आपने मेरे को माध्यम बनाया वो माध्यम का फल जरूर मिलेगा पर मुख्य उस देने का जो कर्म का फल है वो दाता को ही मिलेगा ये इसका पकड़ में आ रहे ना उदाहरण दे तो माँ ने पैसा कमाया और माँ ने जो है ना बेटे को बेटा ये उनको दिलाते ना जैसे लोग आजकल दिलाते बच्चों से दिलाते हैं मतलब उनका उनकी भावना तो अच्छी है ताकि उनके अंदर वो संस्कार पड़े इनके अंदर भी आगे चल करके देने की प्रवृत्ति बने उस दृष्टिकोण से उन बच्चों से दिला रहे हैं लेकिन वास्तव में उस दान का फल उस बच्चे को नहीं मिलता है वो तो मां को ही मिलेगा पकड़ में आ रहे का पैसा पैसा नहीं है मां का पैसा नहीं है तो जिसका पैसा उसको मिलेगा मान लीजिएगा आपके पास पैसा है तो वो आपका ही केवल नहीं है ना मतलब वो आपका नहीं है ऐसा नहीं है ना वो अधिकार आपको दिया गया तो अब आपका हो गया ना मान लीजिए पति पेंशन लेता है और वो आधा पैसा पत्नी को देता है ठीक है आधा पैसा स्वयं खर्च करता है सभी होते हैं ना लोग आजकल तो वो अब आधा उसको दिया तो उसी का पैसा है ना उसी का अधिकार है वो दूसरे का पैसा का मतलब है जैसे इन, इन, इन इनका पैसा है इनके पैसे ऊपर मेरा तो कोई अधिकार नहीं ठीक है ना इन्होंने कहा जी अभी मैं थोड़ा लेटा हुआ हूं मेरे हाथ में तेल लगा हुआ है आप थोड़ा ये पैसा निकाल के उनको दे दीजिएगा अब मैंने उनको दे दिया तो अब मेरे को थोड़ा फल मिलेगा वो वो उनको मिलेगा जिनका वो पैसा है ये मैं कहना चाह रहा हूं ऐसे ही माँ बेटे के माध्यम से दिला रही है तो फल तो मां को ही मिलेगा ना बेटा तो माध्यम है देने का जो माध्यम बना उतना फल उसको भी मिलेगा वो अलग फल है माध्यम का फल अलग है देने का फल अलग है ऐसा हाँ जी आत्मांतर अन्यस्य आत्मना आत्मा का मतलब है अन्य आत्मा का गुना नाम। गुना नाम का गुणानाम अर्थ खोल रहे पाप कर्म समूत धर्म का मतलब है धर्म यानी धर्म अधर्म का आत्मनि दूसरे आत्मा में फलम प्रदा कारणम भवति, दूसरे आत्मा को फल देने में कारण नहीं बनता है यानी एक आत्मा का धर्माधर्म का फल दूसरे आत्मा को फल देने में कारण नहीं बनता मेरा धर्म अधर्म जो है मेरे को फल देने वाला का कारण बनेगा मेरा धर्माधर्म आपको फल देने का कारण नहीं बन सकता ये इसका अभिप्राय है पकड़ में आया केवल शब्दों को देख लीजिएगा अन्यस्य आत्मना दूसरे आत्मा का गुणानाम नाम अर्थात पुण्य पाप कर्म संभूत धर्माधर्मा धर्मा नाम यानी पुण्य पाप कर्मों से युक्त जो धर्म अधर्म है उस धर्माधर्म का अन्यस्मिन आत्मनि दूसरे आत्मा को फल प्रदा अकारति दूसरे आत्मा को फल देने में कारण नहीं बनता अन्यस्मिन् अकारणत्वात् अन्येन तस्कार कर्मण फलो भुंक्ते तस्मा इसलिए अन्यस्मिन् अकारणत्वात् तेषाम उन फलों का अन्यस्मिन अकारणत्वा दूसरे का कारण न बनने के कारण से अन्येन कृतस्य कर्मना एक के द्वारा किए हुए कर्म का फल न अन्य भूगते दूसरा भोग नहीं सकता किंतु स्वकृत से ही फलम मुंगते अपने किए हुए कर्म का ही फल भोगता है स्पष्ट हो गया यथाचा तंत्रांतरे कथितम यथाच जैसे कि तंत्रांतरे दूसरे शास्त्र में कथितम कहा गया है क्या शास्त्र देशितम फल अनुष्ठातरि ये भी मान है याद आ रहा है ये कहते हैं शास्त्र देशितम शास्त्र के द्वारा निर्देशित जो फल है यानी शास्त्र ने जिस जिसके लिए जो जो फल निर्देशित किया है कथन किया है अमुक अमुक कर्म का अमुक अमुक फल मिलता है ऐसा जो निर्देश किया है शास्त्र ने वो जो फल है अनुष्ठातरी वो अनुष्ठाता को ही मिलेगा है सूत्री होना चाहिए मीमांसाकत अब देखना तीन तीन पंद्रह तीसरे अध्याय का तीसरे पाद का पंद्रहवा सूत्र हम्म परिणाम अलग पर, फल अलग हुआ है परिणाम अलग है प्रभाव अलग है ना फल परिणाम और प्रभाव तो प्रभाव तो पड़ेगा परिणाम भी पड़ेगा प्रभाव भी पड़ेगा फल तो उसी को मिलेगा जिसने किया है कर्म चोरी करके पैसा लाया ठीक है ना अब पकड़ में आ गया उसको तो फल मिलेगा ही मिलेगा उसका परिणाम परिवार को भुगतना पड़ता है और जब जेल जाता है तो परिवार को दिक्कत होगी ना तो परिणाम में दुख मिल रहा है उनको परिवार को और कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा उनका प्रभाव भी बहुत बुरा पड़ेगा परिवार के ऊपर और परिणाम में भी दुख भोगना पड़ता है उनको पर वो जो परिणाम में जो दुख भोग रहा है वो उस कर्म का फल नहीं है चोरी रूपी कर्म का फल नहीं है वो तो परिणाम है उसकी प्रतिक्रिया है और बच्चे के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा उनके संतान को या पत्नी जो भी परिवार में उन सबके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा गलत प्रभाव से भी दुख होता है यानी प्रभाव से भी दुख होता है परिणाम से भी दुख होता है और जब फल मिलता है तो वो कितना बड़ा दुख होता होगा वो अलग चीज है अन्याय हो गया ना करना। अन्यायी नहीं है आप उनके साथ जुड़े तो उसका परिणाम आपको मिल रहा है जब एक्शन हुआ तो रिएक्शन तो होना ही तो आपको बिना कर्म किए दुख मिल रहा है ना ठीक है ये उस व्यक्ति के द्वारा तो अन्याय है ईश्वर ने तो कहीं अन्याय नहीं किया आप उनके साथ जुड़े हैं इसलिए आपको ऐसा मिल रहा है आप यहां पर बैठे और ऊपर से पंखा गिर गया ठीक है तो अब कोई ऐसा कोई इंसिडेंस हो गया कि आप वहां बैठे और आपके ऊपर गिर गए ठीक है तो वो जो बांधने वाला का दोष है वो। उसको तो फल तो उस बांधने वाले को मिलेगा उसने ठीक से नहीं बांधा या जो भी कारण रहा है वहां पर या उसको देखभाल हमने नहीं की या मेरे को दोष लगेगा या जिस किसी को लगना है उसको लगेगा तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है बिना कर्म किए तो बाद में क्षतिपूर्ति करेगा भगवान नहीं कर्म कर्म जिसने किया उसका फल तो उसी को मिलेगा ना कर्म तो आपने किया ही नहीं पति ने किया है तो पत्नी को मिल रहा है पती, पत्नी ने किया तो पति को मिल रहा है माँ बाप ने किया तो बच्चों को मिल रहा है बच्चों ने किया है तो माँ बाप को मिल रहा है उसका परिणाम विद्यार्थी ने किया तो अध्यापक को मिलेगा अध्यापक ने किया तो विद्यार्थी को मिलेगा ऐसा सूत्रार्थ एक आत्मा के द्वारा एक आत्मा के द्वारा अर्जित धर्माधर्म का फल एक आत्मा के द्वारा अर्जित धर्माधर्म का फल एक आत्मा के द्वारा अर्जित धर्माधर्म का फल दूसरे आत्मा को दूसरे आत्मा को फल देने में कारण न बनने से दूसरे आत्मा को फल देने में कारण न बनने से स्वकृत कर्म का फल ही हाँ, स्वकृत स्वकृत कर्म का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है स्वकृत कर्म का फल स्वयं को ही भोगना पड़ता है चले बोलिए तद दुष्ट भोजने न विद्यते तत्शब्दे न पुण्यम फलम परामर्शति सूत्र में तद शब्द जो आया है ये तद शब्द से पुण्य पुण्य फल को परामर्श करता है यानी पुण्य फल को संकेत करता है तत्पुण्य फलम वह जो पुण्य फल है कल्याणकरम कल्याण करने वाला जो फल है दुष्ट भोजने दुष्ट भोजन में अर्थात दुष्टानाम भोजने दुष्ट व्यक्तियों को भोजन कराने में पात्रत्व पात्रता के रूप से दुष्टानाम भोगतृण दुष्ट भोगने वालों को भोजने भोजन कराने में अर्थात प्रदान कर्मणि उनको देने में तथा दूसरी बात दुष्टान भोजन स्वामी नाम, नाम जो दुष्ट भोजन देने वाले दाताओं को भोजन विधाने भोजन विधाने भोजन स्वीकरण भोजन को स्वीकार करने में था भोजन प्रदान दुष्ट भोजन, प्रदा, भोजन पदार्थ प्रदान प्रदाने न विद्यते नास्ति। दो तीन बातें यहां पर कही एक तो दुष्ट भोजन को ग्रहण करने में दुष्ट भोजन को देने वाले इन सब में वो पुण्य फल नहीं मिलता है पहली बात देख लीजिएगा ये कह रहे हैं दुष्ट भोजने दुष्टान भोजने दुष्ट व्यक्तियों को भोजन कराने में पुण्य फल नहीं मिलता है ये पहला है ठीक है दुष्ट भोजने जो लिखा है ना सूत्र में तो दुष्ट को भोजन कराने में पुण्य फल नहीं मिलता और दुष्ट भोजन को स्वीकार करने में भी उसको फल नहीं मिलता है मतलब दुष्ट भोजन को ग्रहण किया है हमें हमारे को पुण्य नहीं मिलता है और उस एक तो जो गलत व्यक्ति भोजन गलत व्यक्ति किसी को भोजन दे रहा है तो देने वाले को पुण्य फल नहीं मिलता है लेने वाले को भी नहीं मिलता है लेने वाले को भी नहीं मिलता है देने वाले को भी नहीं मिलता है दान लेने वाले को भी मिलता है दान देने वाले को नहीं लेने वाले को भी तो मिलेगा ना आप उनको अवसर दे रहे हो मतलब पुण्य करने के लिए उनका अवसर दे रहे हो तो पुण्य के भागी आप भी तो बन रहे हो ना अगर आप ना ले तो उसका पुण्य बनेगा ही नहीं आप लेकर के भी पुण्य कर रहे हो और देकर के भी वो पुण्य कर रहे हैं दोनों को पुण्य मिलता है वो अलग बात है कितना पुण्य लेने वाले को मिलता है और कितना पुण्य देने वाले को मिलता है वो एक अलग बात है लेकिन लेने वाले को भी तो पुण्य मिलेगा बिल्कुल इसमें क्या दिक्कत है अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे को मेरा पुण्य कैसे बनेगा दे केवल देने मात्र से थोड़ा पुण्य मिलेगा आप आप ले रहे हैं इस पुण्य का विशेष महत्व है जैसे कोई देने वाला दे रहा है तो सामने वाला लेता ही नहीं है इसलिए तो कहा जाता है ना जो अनाधिकारी को नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो ले ही नहीं सकता है वो ग्रहण ही नहीं कर सकता विद्या नियुक्त में आया ना प्रारंभ नहीं क्या आया जो तपस्वी नहीं है जो तपी, तपस्वी नहीं है वो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं, नहीं है हाँ बहुत सारी बातें हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति को नहीं पढ़ाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए विद्या इसका मतलब ये है कि जो अयोग्य व्यक्ति को हम दे रहे हैं तो वो विद्या ग्रहण ही नहीं कर सकता है तो मेरा किया वो पुरुषार्थ व्यर्थ हो गए ना तो मेरे को फल ही नहीं मिलेगा देने वाला को भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो ग्रहण ही नहीं कर सकता तो लेकर के भी पुण्य मिलता है ना उसको वो किस, कितने अंश में मिलता है वो एक अलग बात है उसका निर्धारण तो हम नहीं कर सकते पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों तो क्या उल्टा लग रहा है जी, सामने वाला नहीं ले रहा है आपका तो एक घंटा चला गया समझ में नहीं अब आया तो तो तो तो तो नहीं समझ में आए नहीं आए वो अलग प्रसंग है ये समझने की बात नहीं है मतलब मान लीजिएगा आपको समझ में नहीं आ रहे तो दूसरे कारण से समझ में नहीं आ रहे वो समझ में ना आने का प्रसंग नहीं यहाँ पर प्रसंग ये कि आप लेना ही नहीं चाह रहे मतलब आप आप अधिकारी नहीं है आप ऐसे कक्षा में बैठ करके मस्ती करना चाहते हैं पढ़ना नहीं चाहते हैं पढ़ने के उद्देश्य तो बैठे नहीं आप तब मैं दे रहा हूं तो उसका फल तो मेरे को कहा मिलेगा आप ले ही नहीं रहे ये कहना चाह रहा हूं और जो ले रहे उनके लिए मिलेगा मेरे को जो जो लेते हैं पर जो लेता ही नहीं उसको ग्रहण ही नहीं करता है तो मेरे को क्या पुण्य मिलेगा उससे उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना मेरे को जो ग्रहण करने वाले को मिलता है मतलब आपके हिसाब से मान लो पांच बच्चे पढ़ रहे हैं एक परिस्थिति को दूसरी परिस्थिति में मान लीजिए दस बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से पांच मजे लेने वाले और पांच मतलब गंभीर विद्यार्थी है तो इन दोनों परिस्थितियों में आपको मिलने वाला पुण्य समान रहेगा क्या मतलब एक केवल पांच ही है उस पांच ही को मैं पढ़ा रहा हूँ वो गंभीर विद्यार्थी हाँ ठीक है और एक तरफ दस है और, और उसमें पांच ही ले रहे हैं नहीं, उसमें से सात ले रहे हाँ तो ठीक है तो अधिक मिलेगा उसमें क्या दिक्कत है आपका तो डेढ़ घंटा जा रहा है क्या आपका तो डेढ़ घंटा ही जा रहा है कि उसमें आपको ज्यादा क्यों मिलना चाहिए मतलब समय डेढ़ घंटा जा रहा है वो नहीं है डेढ़ घंटे में मैं पांच को भी पढ़ा सकता हूं दस को भी पढ़ा सकता हूँ पचास को भी पढ़ा सकता हूं अगर वो ग्रहण करने वाले हों तो उतना अधिक फल मिलेगा जो जितना अधिक लोग लेते हैं उतना अधिक फल मिलेगा समय या कारण नहीं है ग्रहण करता कितने उतना फल मिलेगा मतलब अधिक से अधिक लोगों को मैं पहुंचा रहा हूँ तो अधिक से अधिक फल मिलेगा मेरे को क्योंकि अधिक से अधिक लोग ग्रहण कर रहे हैं इसलिए कहा न तेजस्वीनावधी तमस्तु तेजस्वी नाम इसीलिए कहा गया है ना वो तेजस्वी हो यानी सब जगह प्रकाशित हो सब जगह फैले सबको प्राप्त हो विद्या जितने अधिक लोगों को प्राप्त कराऊंगा उतना अधिक पुण्य मिलेगा चले हम्म आपका कुछ है। सामने जो आप कर रहा, उसी का क्या उसको उसको कुछ मतलब पुण्य तो मेरा तो बनी रहा है तो वो मौका मेरे को दे रहा है इसलिए उसका भी तो कुछ बढ़ना चाहिए मेरे विचार से तो मेरे को ऐसा लगता है ग्रहण करने वाले को भी आ, उसका भी पुण्य मिलना चाहिए ग्रहण कर तो रहा है, तो वे। दुकान है।, है। तो वैसे दुकानदार के पास कोई व्यक्ति जाता है दोनों स्वार्थ कर रहे हैं मतलब मैं भी तो स्वार्थ सिद्ध कर रहा हूँ और आप भी स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं इसमें क्या दिक्कत है मतलब स्वार्थ सिद्ध करना कोई बुरी बात थोड़ी है बुरी बात तब बनती है कि उसमें परोपकार की भावना ना हो बस केवल इतना है मतलब जैसे मैं प्राप्त कर रहा हूं वैसे दूसरे लोग भी प्राप्त करें, ऐसी भावना ना रखते हो आप ग्रहण करते हैं तब वो घटिया स्वार्थ कहलाता है ठीक है और उसकी मैं आपको पुण्य करान, कराने का कारण बन रहा हूं याद रखना अगर मैं पुण्य कराने का कारण नहीं बनता हूं तो आपका पुण्य नहीं बनता इस रूप में मेरा भी कुछ योगदान है आपके पुण्य में आपके पुण्य करने में अगर आप दान देना चाहते हैं लेने वाले ही नहीं मिल रहे क्या होगा आपका आप नहीं प्रश्न ये नहीं रहा जब प्रश्न प्रश्न के रूप में रखता है ना तो उसको देखिएगा ना कोई नहीं लेने वाला है दान तब क्या करोगे तब सोचिएगा ना क्या होगा तो आपको अवसर दे रहा हूं ना दान, दान देकर के तो कुछ पुण्य मेरा भी बनेगा जो कि मैं आपको पुण्य करने का अवसर दे रहा हूं जैसे आ, मैं पढ़ाना चाहता हूं कोई पढ़ने वाला ही नहीं मिल रहा है क्या करूंगा मैं तो जो पढ़ने वाला मिल रहा है ना वो मेरे को अवसर दे रहा है कि आप पढ़ा सके इतना अंश में उसका भी एक योगदान है उसका भी कुछ कर्माशय बनना चाहिए मेरी दृष्टि से दोनों के लिए बनना चाहिए उसका अधिक पढ़ाने वाला देने वाला का अधिक मिलता है नहीं तो ये फिर ये कहेंगे नहीं तथा प्रतिग्रह कहने का मतलब ही नहीं तथा प्रतिक्र बुद्धिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए यह कहने का कोई मतलब नहीं है यहां आप पढ़ेंगे ना आगे इस प्रसंग को इससे यह निकल के आता है जिस प्रकार से देने वाला बुद्धिपूर्वक दे तो ग्रहण करने वाला भी बुद्धिपूर्वक ग्रहण करे अगर बुद्धिपूर्वक ग्रहण नहीं करता तो पाप लगता है उसको याद रखना हर किसी से लेगा तो पाप लगेगा और योग्य व्यक्ति से लेगा तो पुण्य मिलेगा उसको कोई दुष्ट व्यक्ति जी किसी को दे रहा रहा है और मैं उस को ले रहा हूं। तो तो स्वीकार स्वीकार करने में उसका तो भी नहीं पड़ेगा मतलब अयोग्य व्यक्ति जो दे रहा है, है ना तो यही तो कह रहे हैं ना तुष्ट भोजन न विद्य थे यही तो कहना चाह रहे चोरी चोरी की की लाख करके का दान दान दिया तो जो दान दिया वो जो उतना तो उसका बढ़ेगा बढ़ेगा ये दूसरे अर्थ में वो कर्म तो अलग अलग प्रकार के होते हैं बहुत सारे कर्म हैं कर्मों की गति बहुत मुश्किल है समझना तो किस तरह तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे दुष्ट भोजन का मतलब दुष्ट भोजन दो प्रकार का होता है एक गलत ढंग से कमाया हुआ उसको भी दुष्ट भोजन कहते हैं और वास्तव में भोजन ही दुष्ट है भोजन ही अनुचित भोजन है अशुद्ध भोजन है यूं कहना चाहिए मांस, मांस है या आ, ना खाने योग्य है जो भी है अगर उस भोजन को कोई देता है तो उसको पुण्य नहीं मिलेगा कई बार आप देखेंगे ना नोट निकाल के देता है तो ऐसा नोट देता है जो कि वो इतना झरझर हो गया इतना पुराना हो गया रखने लायक नहीं है ऐसा नोट भी देता है आदमी ठीक है ना और दुष्ट नोट दे रहा है ऐसे भोजन भी वो खुद नहीं खा सकता हो ऐसा भोजन वो दे रहा है वो दुष्ट भोजन दे रहा है ठीक है उसमें उसको पुण्य नहीं मिलेगा इसका ये अर्थ है एक अर्थ हम्म खाने लगते नहीं है। वो, वो तो, तो लायक है ना वो तो बात तो नायक ना, ना की बात हो रही है, तो मेरे तो नहीं, है जी। नहीं नहीं उनके लिए भी लायक नहीं है वो ये कारण वो कोई बात नहीं है उसको नहीं मिल रहा इसका मतलब लोग अयोग्य चीज थोड़ा दो गए आपको वो भी तो आखिर आदमी नहीं मिल रहा है तो आप नाजायज फायदा उठा रहे उसका ना नहीं मिलेगा ये तो कहना चाह रहे हैं ऐसा नहीं मिलेगा पुण्य इसलिए भोजन भोजन का का मिलेगा दुष्ट का मिलेगा मिलेगा ही नहीं नहीं पुण्य उसके खाने लायक नहीं है तो वो भोजन ही नहीं है उसको भोजन बना करके दे रहे हो ये तो गलत बात है ना वो उसके लिए लायक है <laughs> वो मनुष्य की बात हो रही है वो मतलब वो, रात की रोटी गाय को देते हैं उसके लिए वो अमृत है उसके लिए और झूठन हम देते हैं उसको उसको सड़ा करके देते हैं याद रखना बहुत कुछ चीजें जो है ऐसे सड़ा करके देते हैं उसके लिए लाभकारी है वो हाँ शाम को उबाल के रख देते हैं उसको मतलब बाशी बना करके उसको रखते हैं उसके लिए लाभकारी है वो गाय के लिए लाभकारी है वो मनुष्य के लिए नहीं मनुष्य के लिए तो वो विष है पर गाय के लिए वो लाभकारी है इसलिए उसको ऐसा दिया जाता है उसमें कोई पाप नहीं लगता है हमको वो तो, तो यही तो कहना चाह रहा हूँ उसके लिए वो पुण्य है उसके लिए मनुष्य को दोगे आप उसके लिए अच्छा नहीं ये कहना चाह रहा जो ना देने होगी जो आप नहीं खाने आप मनुष्य होकर के आपके लायक नहीं है तो वो दूसरा मनुष्य के लिए भी लायक नहीं है उसका मतलब वो, फिर भी आप देते तो उसमें आपको कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है ये कहना चाह रहे हैं। इसका अभिप्राय है। पकड़ में आ रहे हैं ना अगर मिलता हो तो फिर ये तब भोजन न विद्यते फलम फिर गलत अर्थ होगा इसका मिलना चाहिए उतना इतना नहीं है नहीं मिलेगा बस ये अगर आ, अगर उससे वो अच्छा है तो आप ही क्यों ना खाते हैं उनको क्यों दे रहे हैं हाँ आपके पास आ, आप भी आप उसको खा रहे हो इसका मतलब आपके खाने लायक है और अतिरिक्त है तो आप दूसरे को दे रहे हैं लेकिन आप तो नहीं खा रहे हो और दूसरे को दे रहे हो ये अनुचित है तो फिर उसमें नहीं मिलेगा जब जो आपके लिए आ, अगर आप भी उसको खा सकते तो फिर वो दुष्ट भोजन नहीं मतलब हम लोग भी, खा लेते, भी खा लेते हैं ना रात की भी चीज खा लेते हैं दो दो दिन तक खा लेते हैं वो कोई बात नहीं है हा? पर जो आप जिसको नहीं ये मेरे खाने लायक ही नहीं है जो इसको मान रखा है आपने ये खाने लायक नहीं है फिर उसको आप दूसरे को चलो मैं तो नहीं खा सकता इसको दूसरे को दे देते हैं हाँ मतलब भावना रख करके नहीं आप उसको खाइए फिर उसको भी खिलाइए इसका मतलब आपके खाने योग्य है लेकिन आप भावना रखने मात्र से काम नहीं चलेगा <laughs> इसमें कि मतलब ये ये अच्छी है भावना रख, तो आप भी खाओ ना आप तो नहीं खाना चाहते उसको इसका मतलब वो खाने लायक नहीं है ऐसा समझना चाहिए तो स्वीकार करने वाला है तो देने वाले को मौका देना। अर्थात दे दे वो दुष्ट की के खाने, के तो उसको, उसको खाने योग्य है या नहीं है आप, मैंने प्रेरित किया आपने मेरे को दिया है अगर आपने गलत दिया है तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा और मैंने ग्रहण किया तो भी मेरे को भी नहीं मिलेगा यह इसका अभिप्राय है सूत्रार्थ लिखे हाजी बाकी है जी बाकी तो कहां कहां से बाकी बताइए में आपने छुड़वा दी थी आप दोबारा देख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है बस इतना ही है दो ही बातें लिखी है इसमें दुष्ट भोजन करने में दुष्ट भोजन देने में पुण्य फल नहीं मिलता है दुष्ट भोजन देने में दुष्ट भोजन करने में कराने में, हाँ, में। दुष्ट भोजन देने में दुष्ट भोजन कराने में नहीं दुष्ट भोजन लेने में और दुष्ट भोजन देने में पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है हाँ तो जी के एक बार और विचार करते हैं यहां पर ठीक है पढ़ें आगे हाँ जी देख लीजिएगा तद शब्द से पुण्य फल को परामर्श करता है तत्पुण्य फलम वह जो पुण्य फल है अर्थात कल्याण करम फलम कल्याण करने वाला फल दुष्ट भोजने उसको खोला है दुष्टान भोजने दुष्टों को भोजन कराने में पात्रत्व पात्र मान करके दुष्टान भोक्तृण भोजने दुष्ट भोग करने वाले को भोजन कराने में प्रदान कर्मणि जो देने का कर्म है उस देने के कर्म में फल नहीं मिलता है तथा उसी प्रकार दुष्टान भोजन स्वामी दात्रीनां दुष्ट भोजन देने वाले जो दाता है उन दाताओं को भोजन विधाने अर्थात भोजन स्वीकरण भोजन को स्वीकार करने में वो पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है दुष्ट भोजन हाँ जी नाम देने वाले हाँ जी हाँ जी दोनों बातें दात्री नाम देने वाले और स्वीकार करने वाले इस वाली में के में के दोनों की है। हाँ जी दुष्टान दु, भोजन स्वामी नाम दात्री राम भोजन के जो स्वामी है जो देने वाले हैं वो जो देने वाले हैं वो देने वाले भोजन विधाने भोजन स्वीकारने और जो भोजन स्वीकार करने वाले हैं उसमें उनको फल नहीं मिलता यानी देने वालों को भोजन को स्वीकार करने वालों को दोनों को नहीं मिलता है ठीक है एक ये कर, और तथा से कहा दुष्ट भोजन पदार्थ प्रदाने और वास्तव में जो भोजन है वो दुष्ट है यानी अशुद्ध भोजन है उसमें भी न विद्यते उसमें भी फल नहीं मिलता दो बातें एक दुष्ट व्यक्ति है दुष्ट व्यक्ति दे रहा है तो भी फल नहीं मिलेगा और उस फल उसको लेने वाले को भी फल नहीं मिलेगा और एक दुष्ट वस्तु है उस दुष्ट वस्तु को देने में भी फल नहीं मिले ऐसा तीन बातें हैं यहां पर एक तो दुष्ट व्यक्ति देता है तो दुष्ट व्यक्ति को देने का फल नहीं मिलेगा कोई भी नहीं भोजन की बात हो रही है हाँ। भी जो भी हाँ। भी और उस दुष्ट व्यक्ति के द्वारा दिए हुए भोजन को जो लेता है उसको भी पुण्य फल नहीं मिलेगा दो बातें होगी अब तीसरी बात कह रहे हैं देने वाला भोजन गलत भोजन दे रहा है अशुद्ध भोजन दे रहा है उसमें भी फल नहीं मिलेगा ये कहना चाहते तो तो हैं दुष्ट भोजन जो पदार्थ है उसको देने पड़ेगा देखिये इधर उधर मत जाइए यहां दुष्ट शब्द से एक अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति दुष्टान भोजन स्वामी नाम वो विशेषण है दुष्ट व्यक्ति कैसे हैं जो भोजन के स्वामी हैं ऐसे दुष्ट ठीक है ना क्यों नहीं मिलता है क्योंकि वो दुष्टता करते हैं इसलिए क्या दुष्टता वो बताएंगे आगे वो दुष्टता क्या है दुष्टता करेंगे तो उनको उसका दुष्टता क्या करेंगे दुष्ट भोजन जो देना है नहीं नहीं नहीं मतलब वो वो दुष्ट इसलिए है क्योंकि दुष्ट कर्मों के कारण से इसलिए दुष्ट व्यक्ति है ऐसा दुष्ट व्यक्ति जब भोजन देता है किसी को तो उसको फल नहीं मिलेगा नहीं, भोजन दुष्ट हाँ जी हाँ जी ये बात कही जा रही है हाँ और दूसरा है व्यक्ति भी दुष्ट है और भोजन भी दुष्ट है उसको मिलना तो मिलना ही नहीं, नहीं मिलेगा तो अपने तो आपको सुधारेगा कैसे यदि उसका से तो वही पुण्य कर्माशा बनने के मौके वही ऐसी जगह वही नहीं पुण्य कर्मशाही सुधारेगा कैसे नहीं नहीं वो अलग बात है वो अलग चीज है पहले ये, ये जो कहना चाहते इसको तो पढ़ लो बाद में इसके ऊपर हम विचार करेंगे ये तो उनका भाष्य जो लिखा जा रहा है उसके आधार पर अर्थ कर रहे हैं वो सिद्धांत सही है गलत है वो बाद में विचार करेंगे ना ये जो लिख लिख रहे हैं उसके अर्थ अनुसार ये अर्थ हैं सारा। से बात है सारा तो, तो जब खाद्य पदार्थ है तो ये तो उदाहरण है खाद्य पदार्थ बाकी पदार्थ भी ले सकते हैं जैसे बाढ़ वस्त्र और के देखिए वो अलग बात है वो आपके पास अतिरिक्त है आपके पास दस, दस जोड़े कपड़े हैं आप सब पहन नहीं सकते आपने खरीद के रखा है अलग अलग स्थितियों में लेकिन सबको नहीं पहनते अतिरिक्त है चाहे तो पहन सकते हैं आप चाहे तो पहन सकते हैं लेकिन मैं दो से चला लूंगी बाकी तो जरूरतमंदों को दूंगी नहीं देखे छोटे हो गए वो तो पहनने योग्य है वो मेरी बात को समझ लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप मान लीजिए कोई व्यक्ति मोटा हो गया पतले जब पतला था तब के वस्त्र हैं अब, अब मोटा हो गया अब उसको आ नहीं रहा है लेकिन वो अच्छे ही कपड़े है लेकिन मेरे को नहीं आ रहा है तो उस दूसरे के काम में आता है तो दे रहा है वो गलत नहीं है पकड़ में आ रहा है ये स्थिति अलग है और भोजन में जो चीज ही गलत है ना खुद खा सकते हैं न दूसरे को खिलाना चाहिए फिर भी दे रहे हैं वो एक अलग स्थिति है ऐसे ही मेरे पास दस पुस्तकें हैं मेरे को एक ही पुस्तक चाहिए एक ही पुस्तक के दस प्रतियां हैं मेरे मेरे पास मैं क्या करूंगा मैं मेरे काम के तो है ही नहीं है मेरे काम के इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास है एक ही से काम चल सकता है बाकी नौ पुस्तकें तो अतिरिक्त है तो मैं नौ लोगों को दूंगा ना जरूरतमंदों को वो बात है ऐसे कपड़े हैं ऐसे पैसे हैं, ऐसे पंखे बहुत रख के हमारे पास में हा? हमने क्या किया है कि रेनोवेशन करना था रेनोवेशन किया तो ये पंखे पुराने हटा दिए नए और डाले उसके अनुसार और वो है तो पुराने हैं यूज कर सकते हैं, पर मैंने जो है नए लगवा लिया वो जरूरतमंद को दे दिया ऐसा नहीं की उसके प्रयोग में नहीं आता फिर भी देता हूं ऐसा नहीं है वो प्रयोग में आ सकता है मेरे पास मैंने नया ले लिया तो पुराना उसको दे दिया ऐसा ने ये तो का एक क्या मैं तो समझ रहा हूँ ना आपकी बात को ये तो मैं एक यहाँ जो लिखा है उसके अनुसार अर्थ कर रहा हूँ बाद में इस पर विचार करेंगे आगे तो पढ़ो आप दुष्टम हिंसायाम किम तद दुष्टम ही थी उच्चते वो दुष्टता क्या है उस दुष्ट को समझा रहे हैं। दुष्ट किसको कहते हैं तो कहते हैं दुष्टम हिंसायाम हिंसा से जो प्राप्त है वो दुष्ट होता है हाँ सूत्रार्थ लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं हिंसा जन्य वस्तु दुष्ट कहलाती है हिंसा जनित पदार्थ दुष्ट कहलाता है स्पष्ट हो गया हिंसायाम दुष्टम भवति भोजनम हिंसा से प्राप्त जो भोजन है वो दुष्ट भोजन कहलाता है हिंसकाय भोजन प्रदान हिंसक भोजेतु भोजन प्रतिग्रहण हिंसाकृत भोजन भवति। अनुचित स्पष्ट बता दिया है हिंसका हिंसा करने वाले भोजन प्रदान भोजन देता है जो हिंसा हिंसकाया हिंसा करने वाले के लिए जो हिंसा करने वाला व्यक्ति है उसको जो भोजन देता है अथवा हिंसक से भोजयतु हिंसक को भोजन कराने के लिए भोजन प्रतिग्रहणम भोजन को स्वीकार करना हिंसाकृत भोजनम जो हिंसा से उत्पन्न भोजन है दुष्टम वो दुष्ट कहलाता है अनुचित कहलाता है तदानम प्रदातु प्रतिग्रहितुश्च न पुण्य फल प्रदायकम इत्यथ स्पष्ट कह दिया है तद उस दुष्ट भोजन को देना जो हिंसा से प्राप्त किया हुआ है प्रदातु जो देने वाला है उस व्यक्ति को और प्रतिग्रहितु जो लेने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को दोनों को न पुण्य फल प्रदायकमति दोनों के लिए पुण्य नहीं देता है वो दोनों के लिए पुण्य नहीं है देने वाले का लिए भी पुण्य नहीं बनता और लेने वाले का भी पुण्य नहीं बनता इसमें तो आठ व्यक्ति और तेरे साथ, तेरे साथ आ, वो, वो आगे बताएंगे चले हम आगे बोलिए तस् सम्यवहार तो दोष तस्य हिंसा जन्य से उस हिंसा जन्य भोजन का या उस भोजन के साथ समि सम व्यवहारात उसके साथ व्यवहार करने से उस दुष्ट भोजन के साथ यदि हम व्यवहार करते हैं यथा कथनचित अपहरा जिस किसी रूप में भी व्यवहार करने से हिंसा जन्य भोजन के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हम उस भोजन के साथ क्रया खरीद सकते हैं हिंसा से उत्पन्न भोजन को हम क्रया खरीद सकते हैं खरीदा तो नहीं है आन या न ला रहे हैं उसको खरीदा किसी और ने हमको पकड़ा दिया ले जाओ इसको तो ला रहे हैं आने ना। लाना परिवेश ना तो आपने खरीदा है ना लाया है लेकिन उसको परोस रहे हो उस दुष्ट भोजन को हिंसा जन्य भोजन को अथवा आपने ये सब नहीं किया बस आपको कहा भाई इसको पकाओ तो आपने पकाया पाचन रूपात व्यवहारात आपने पकाया उसको तिंसक जनस्य भोक्त्री, भोक्त्री, प्रदात, भोक्तु, भोक्तु प्रदाश्च सम्यवहारात एक, सम, आ, एक वास, नहीं वासन वास विवाह आदि व्यवहारात तो ऐसा जब व्यवहार करता है कोई व्यक्ति लाने का खरीदने का परोसने का पकाने का तस्य हिंसका जनसया उस हिंसा जन्य व्यक्ति को कैसा है भोगतू जो भोगने वाला व्यक्ति है वो हिंसक है भोगने वाला ऐसे भोगने वाले को अथवा प्रदातु और देने वाले को समवी उनके साथ बैठने से यानी खाने वाले के साथ बैठे या देने वाले के साथ बैठे उसके साथ व्यवहार करें तो एक आसन न उसके एक उसके साथ साथ बैठे इन हिंसक व्यक्ति के साथ हम बैठ रहे हैं ठीक है ना अथवा उसके साथ विवाह आदि व्यवहार विवाह आदि व्यवहार करते हैं उनके साथ में मतलब मांस खाने वाले व्यक्ति के साथ में विवाह करवाया अपनी बेटी को वहां पर दे दिया या अपने बेटे के लिए ऐसे ही मांसाहारी कन्या को ले आए वो भी खा रही है बेटा तो नहीं खाता है तो पत्नी खा रही है और कई बार पत्नी नहीं खाती है तो पति खाता है पत्नी शराब नहीं पीती है तो पति शराब पी रहा है उसके साथ में वो है तो उसको भी पाप उसके साथ उठते बैठते हैं तो पाप लगेगा क्योंकि हिंसा से युक्त तो होकर के जो भी काम करेगा व्यक्ति तो उसके साथ उसको भी पाप लगेगा तो कौन सामने वाला हाँ दिक्कत क्यों नहीं है मतलब आपको व्यक्तिगत दिक्कत नहीं है क्योंकि समाज के लिए दिक्कत है ना आप उसके साथ बैठो रहे मान ले मैं, मैं शराबी के साथ बैठूंगा तो आपके ऊपर गलत प्रभाव दूंगा ना मैं इसलिए मैं नहीं बैठ सकता ना उसके पास उठकर के जाऊंगा वहां से मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कई बार ट्रेन में जाते हैं ना हम लोग शताब्दी में जाता हूँ मैं यहाँ यहाँ से जब दिल्ली जाता हूँ तो कभी अक्सर शताब्दी में जाना पड़ता है तो बैठे हम वहां पर और भोजन का समय आता है तो भोजन ला रहे हैं खाने वाले खा रहे हैं और संयोग से कई बार ऐसा होता है मेरे बगल में बैठे वाले नॉन वेज ऑर्डर करते हैं नॉनवेज और जब जैसे वो भोजन आने लगता है तो मैं वहां से उठ करके उधर चला जाता हूं इधर उधर और जब तक वो नहीं खाता है तो घूमता रहता हूं मैं बाहर इधर उधर क्या करूंगा बगल में बैठ करके खा रहा है व्यक्ति अब उसको मना तो नहीं कर सकता उसको ना खाए और वो भी मेरे को देख रहा है लेकिन देखता हुआ भी वो ले रहा है उसको ठीक है अब मैं उसको मना तो नहीं कर सकता आपको नहीं लेना चाहिए वो मेरी बात सुनेगा नहीं ठीक है ना तो उस स्थिति में मैं क्या करूंगा वहां से उठ करके जाता हूं एक तो उसकी गंध आती है वो हमें अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए हम उठकर कि तो ट्रेन के कारण से तो लोग समझ समझेंगे तो उसमें तो कोई बात नहीं है लेकिन कहीं किसी घर में हम बैठे हैं और वो मांसादी खाते उनके साथ उठ बैठ रहे हैं तो फिर दोष तो हमको भी लगेगा इसलिए ऐसे जगह पर क्यों बैठे या तो उनको बदल दो धीरे धीरे करके उनको बदल दो एक रास्ते पे ले आओ तो फिर आपको पुण्य मिलेगा अब बदल ही नहीं रहे उनको बदल ही नहीं सकते तो जब आपकी बात वो सुन नहीं सकते बदल नहीं सकते फिर क्यों जा रहे हो उनके पास क्यों बैठ रहे हो उससे समाज के लिए गलत संदेश दूंगा ना मैं इसलिए उनके साथ उठना बैठना नहीं करना चाहिए क्या व्यक्तिगत खा रहा नहीं आते रास्ते में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो मेरे घर पे रहता है मेरे साथ रहता है और वो गुटखा खा रहा है गलत चीज का प्रयोग कर रहा है उसको रोकना चाहिए हमको रोकना चाहिए नहीं रुकता है तो उसको अल्टीमेटम देना चाहिए देखो ऐसा करेंगे तो मैं आपके साथ कैसे रहूंगा कोई, कोई ना कोई उपाय अपनाना चाहिए ना मतलब जब हिंसा जन्य चीजें व्यक्ति रखता है तब तो ये स्थितियां उत्पन्न होती है ना तो इसलिए मजबूरी से मजबूरी से जीते है ना हम लोग फिर मजबूरी में रहते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है तो ठीक है जैसे है वैसे रहेंगे ना तो उतना तो पाप लगेगा ना उसको अपन क्या कर सकते हैं मतलब हम उसी स्थिति में रह पा रहे हैं ना हम क्या कर सकते हैं अगर आ, आ, क्योंकि इतना वैराग्य नहीं है इतना कुछ नहीं हम छोड़ जा नहीं सकते तो उतना तो पाप भोगना पड़ता है वो स्वीकार कर रहा है कोई बात नहीं मैं क्या कर सकता हूँ मैं आ, आ, कुछ भोग लूंगा कुछ नया करूंगा ऐसा मानकर के वो चला रहा है काम कई बार ऐसा करता है व्यक्ति ही हो रहा है तुमने तो नहीं नहीं, नहीं। वो तप नहीं है उससे तो और गलत प्रभाव पड़ता है लोग देखो ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहा है अपने आप को बड़ा समझता है और लेकिन किसके साथ रह रहा है इतना भी नहीं कर सकता तो वो व्यक्ति के नहीं, तो नहीं वो तप नहीं है उसको याद रखना तप हमेशा अच्छे काम के लिए होता है बुरे काम के लिए तप नहीं कहे उसको तप वही उसी को कहते हैं जो अच्छे काम के लिए सहन किया जाता है वो तप है बुरे काम के लिए सहन करना वो तप कहला तप की परिभाषा है पारिभाषिक शब्द है तप हर किसी में नहीं लगता है तप उसी को कहते हैं जो अच्छे काम के लिए जो सहन किया जाता है वो तप है वो तो बुरे काम के लिए सहन कर रहे वो तप हो ही नहीं सकता यानी चोरी करने वाला बहुत तप करता है अगर ऐसा कहोगे ना क्योंकि बहुत सहन करना पड़ता है चोरी करने वाले वो तप नहीं है वास्तव में सहन हो रहा है सहन कर रहा है सहन करना अपने आप में तप नहीं होता है ये याद रखना उसको तप नहीं कहते तप तो अच्छे काम में सहन किया जाता है उस सहन को तप कहते शास्त्र की शास्त्र का सिद्धांत है योग दर्शन का है इधर उधर मत जाइए वो तप जो है ना अहिंसा मूलक होना चाहिए याद रखना हाँ आप पढ़ो ना तो पता लग जाएगा पूरी पंक्ति नहीं पंक्ति से पूर्व पर प्रसंग तोड़ देख रहे हैं आप केवल इधर उधर मत जाइए वहां स्पष्ट लिखा है तत्पूर्वकम अहिंसा मूलक होना चाहिए अहिंसा मूलक किया हुआ तब वास्तव में तप है उत्तरे चय नियमा तत्परतया तत एवा ऐसे बहुत सारे वचन लिखे वहां पर पढ़ो ना पता लग जाएगा ऐसा नहीं है यानी अहिंसा मूलक है अहिंसा उन सबके बीच में होना चाहिए जो तप जिसको कह रहे हैं उसके पीछे अहिंसा जुड़नी चाहिए अगर अहिंसा नहीं जुड़ी तो वो तप ही नहीं कहला सकता वहां परिभाषा में देखना जब अहिंसा की परिभाषा किया है ना वहां पर स्पष्ट लिखा है उस अहिंसा मूलक सत्य होना चाहिए सत्य जो बोला जा रहा है वो अहिंसा उसके पीछे होनी चाहिए अहिंसा तो दिण दिण दिण दिण। अब इधर उधर शब्दों में क्यों लसते हो दिण दिण दिण। मत, मेरा प्रश्न मेरा कहने का अभिप्राय है जो अहिंसा का पालन होता है वो अहिंसा का पालन उचित है तो अब जब आप सत्य कर रहे हो तो उस सत्य से अहिंसा का पालन होना चाहिए ब्रह्मचर्य से अहिंसा का पालन होना चाहिए चोरी त्याग से अहिंसा का पालन होना चाहिए परिग्रह अपरिग्रह से अहिंसा का पालन होना चाहिए शौच से अहिंसा का पालन होना चाहिए तप से अहिंसा का पालन होना चाहिए स्वाध्याय से अहिंसा का पालन होना चाहिए ईश्वर प्रणिधान से अहिंसा का पालन होना चाहिए तो उत्तरे अहिंसा के बाद में जो चार विभाग यम के पांच विभाग नियम के ये नौ विभाग अहिंसा की सिद्धि के लिए किए जाते हैं स्पष्ट लिखा है अगर उनसे अहिंसा की सिद्धि नहीं होती है ना तो वो सत्य है और ना वो ब्रह्मचर्य है ना वो अस्तेय है ना वो अपरिग्रह है ना वो सोच संतोष तप स्वाध्याय है वो तब अहिंसा के लिए किया जाता है जहां अहिंसा की पूर्ति होती है वही तप है इसलिए वो कितना सहन करो तब कहीं नहीं लाएगा ये बात है तो हम तो नहीं कर रही है। मैं कब कह रहा हूं? पर उसके साथ आप रहेंगे तो उसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा ये कहना चाह रहे हैं हैं अब छोटे मोटे तो होते ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं। वो बिल्कुल सौ प्रतिशत तो वो अहिंसा का पालन करेगा वो नहीं बात हो रही है यहाँ ये बात हो रही है कोई आ, कसाई है और उसके साथ उठना बैठना कर रहा हूँ मैं ठीक है ना अब उसके साथ उठना बैठना करेंगे तो उसका प्रभाव कितना गलत पड़ेगा दुनिया के ऊपर एक साधु होकर के एक कसाई के पास बैठ रहा हूं मैं मैं किस लिए बैठ रहा हूं उसको उपदेश देने के लिए नहीं बैठ रहा हूं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बैठ रहा हूं दो बात अलग है मैं उसके पास बैठ रहा हूँ तो उसकी कसाईपन को हटाने के लिए बैठ रहा हूं तो वो एक अलग बात हो गए किसी उद्देश्य को लेकर उसके दोष को दूर करने के लिए जा रहा हूँ उसके पास मैं वैसे थोड़ा जा रहा हूं उसे दान लेने के लिए जा रहा हूँ उससे बात बैठ रहा हूँ कुशामदी कर रहा हूं उसके साथ बहुत आप अच्छे हो ये है ये आप हर बार देते हो दान अब भी दे ये है तो उसके साथ जाके बैठ रहा मैं अपने स्वार्थ के लिए ये गलत है तो उसे लेना ही नहीं है पहली बात तो हम तो उसके लिए भी बताए ना उसके लिए भी बताया जब ऐसा है तो आये। कसाई से भी ले, ले लेना अब हम आगे बढ़े समय हो गए बात तो व्यक्ति करता है आहा? जो मतलब घर के उसका फल जो वो फल का मतलब वो फल नहीं होता वो परिणाम प्रभाव होता है तो वो करता है, दोषी पर दोष नहीं लगता करने वाला भी दोष लगता है अच्छा तो मतलब उसका आ, मीठा मीठा गड़प करती रहे पत्नी और उसका दोष तो केवल पति भोगे ऐसा थोड़ा होता है तुम तो तुम करोगे तो भोगोगे पत्नी और तुम्हारे बच्चे उसका फल मैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसका फल भोगेंगे मेरा सिद्धांत बिल्कुल नहीं है कर्ता को ही फल मिलता है मैं उसका कही नहीं रहा हूँ मैं कह रहा हूँ उसके साथ उठने बैठने से दोष लगता है अलग से वो फल नहीं भोगेगा वो हम थोड़ा कह रहे हैं कि कर्म की कर्म आपने की कमाता है उसका अगर पत्नी ग्रहण करती तो उसको भी फल लगेगा उसका फल तो पति को ही मिलेगा हम कभी नहीं कहना चाह रहे हैं उसने गलत कर्म किया तो उसका फल पत्नी को मिलेगा हम तो नया पाप बनवा रहे हैं उससे उसके साथ रहकर के पाप कर रहे हो साथ रहने के कारण से पाप हो रहा है ना कि उसकर्म वो तो पाप तो लग ही रहा है ना धना लग चीज है कर्म अलग है इसलिए तो दुष्ट धन का प्रयोग नहीं करना है। यही तो कह रहे तब दुष्ट दुष्ट भोजन न विद्य दुष्ट में वो उसका फल नहीं मिलता पुण्य का फल पाप भी लगेगा ना दुष्ट को लेने में भी पाप है और देने में भी पाप है व्यक्ति का जो लेने में पुण्य नहीं है ऐसा मत जाइए देखिये बुद्धिपूर्वक दगाती का है ना तथा प्रतिग्रह बुद्धिपूर्वक लेना चाहिए बुद्धि का क्या मतलब है बुद्धि का प्रयोग क्यों कर रहे हो कि ये दुष्ट व्यक्ति है यह सज्जन व्यक्ति है अगर सज्जन है तो लूंगा यह है बुद्धिपूर्वक लेना और दुष्ट व्यक्ति से नहीं लेना यह है बुद्धिपूर्वक लेने का मतलब है अगर ऐसा नहीं हो कोई भी हमको क्या मतलब है हमको तो लेना है तो फिर तो तथा प्रतिग्रह का मतलब ही नहीं हुआ ना तथा प्रतिग्रह का मतलब यह है की बुद्धिपूर्वक ही लेना चाहिए हर किसी से नहीं लेना चाहिए तभी बुद्धिपूर्वक लेने का मतलब है नहीं तो बुद्धिपूर्वक लेने का क्या मतलब है जो भी देता है ले लो ना दुष्ट तो को तो बढ़ावा मिलेगा दुष्टकर्म बहुत ज्यादा करेगा यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ठीक है हाँ जी ऐसा है आप संभावना ही करते रहे ना पहले सूत्र को देखो क्या कहना चाहते हैं अभिप्राय को समझो कहां तक पहुंचे हाँ जी तस्य तिंसक जनस्य भोग प्रदातु सम्यवहाराद भोगतु तो खाने वाले का और प्रदातु तो देने वाले को इन दोनों के साथ में व्यवहार कर लेने से अर्थात वास उनके साथ में एक ही आसन में साथ साथ बैठना और विवाह आदि व्यवहारात विवाह आदि व्यवहार उनके साथ में करना दोषो बहुवती दोष होता है शुभ फल तु का कथा शुभ का फल मिलना तो बहुत बड़ी बात है उसके साथ बैठने उठने मात्र से दोष होता है पाप होता है ये कहना चाह रहे हैं सूत्रार्थ हिंसक व्यक्ति के साथ उठने बैठने से यानी उसके साथ व्यवहार कर लेने से दोष होता है पाप लगता है ठीक है इससे और स्पष्ट क्या है आपको योगदर्शन में जितना स्पष्ट है उससे ज्यादा स्पष्ट कहां मिलेगा हाँ जी नहीं वो तो, तो, तो ड्यूटी का फल मिल रहा है उसको जो आपने आदेश दिया उसका पालन करता है नहीं पाप किस किस बात का उसको तो पुण्य मिल रहा है हाँ फांसी देने वाले को पुण्य मिलता है पाप थोड़ा मिलता है उसको फांसी देने वाले को पुण्य मिलता है वो अच्छा कर्म कर रहा है दुष्ट व्यक्ति को दंड दे। दे दे रहे हैं। दे वो, अच्छा, दे वो वो वो वो वो भी भी उसको उसको कुछ मिलेगा क्योंकि मौका मौका रहा रहा है है है अच्छा देखिए इस रूप में आप भले ले सकते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि जब किसी आदमी को आप ऐसा अधिकार दे रहे हो कि वो दंड देने का अधिकारी बन रहा है तो ये मौका तो मैं दे रहा, रहा हूँ ना इतने अंश में अच्छा ही कर रहा हूं ना मैं यानी मैं दुष्ट हूं मेरे को अब दंड दो ये आपको कह करके मैं ले रहा हूं दंड कह करके या किसी कारण से ले रहा हूं मतलब आपका अवसर दे रहा हूं ना तो उसका तो उसको उस रूप में ठीक ही मिलेगा ही उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है अवसर देना मात्र भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है तो नहीं वो वाली बात वो उसके साथ इसको कैसे जोड़ रहे हैं आप <laughs> तो गलत गलत ढंग से अवसर दे रहे हैं ना ये उचित ये उचित अवसर और अनुचित अवसर दोनों में अंतर नहीं दिखता आप हम गलत फांसी की बात कर रहे थे नहीं इधर उधर नहीं जाना हाँ आप बताइए मतलब नहीं जल्लाद जो फांसी दे रहा है क्या गलत अर्थ में फांसी दिया जाता है उधर मत जाइए मतलब जो न्यायाधीश न्याय कर रहा है न्यायाधीश का मतलब ही न्याय करने वाला है ये याद रखना मैं उस, उस न्यायाधीश की बात कर रहा हूं जो वास्तव में न्यायाधीश है वो न्यायाधीश न्याय दे रहा है उचित न्याय दे रहा है और उस उचित न्याय का पालन कर रहा है फांसी देने वाला उचित हो रहा है ना हो तो जल्लाद गलत होता है मतलब फांसी गलत दी जाती है तो ठीक है में से एक गलत हो सकता है उसमें उस, उसका दोष मिलेगा उसका दंड मिलेगा उसमें कोई आपत्ति नहीं मैं उसका थोड़ा निषेध करूंगा लेकिन हर आ, आ, फांसी कोई गलत थोड़ा है मतलब में से कोई गलत हो सकता है एक आध मैं उसको भी मानता हूं लेकिन हर फांसी गलत नहीं होती है ना क्योंकि न्यायाधीश कह रहे हो और फिर गलत कर रहा हो ये कैसे हो सकता है न्यायाधीश है तो गलत नहीं है गलत है तो न्यायाधीश नहीं है मैं उस अर्थ में कह रहा हूं मतलब ईश्वर न्याय करता है तो उसमें कोई दोष थोड़ा दिखाऊंगा मैं न्याय को जब बता रहा हूं तो न्याय करेगा ना मनुष्य भी न्याय कर रहा है तो हर किसी को न्यायाधीश थोड़ा बना रहे तो न्याय करने वाले को न्यायाधीश बना रहे अब वो न्याय करता हुआ सौ में से एक गलत डिसीजन लिया है तो वो उसका दंड मिलेगा उसको इससे वो गलत व्यक्ति नहीं सिद्ध होगा तो वो दंड तो न्यायाधीश को मिलेगा तो दोनों को मिलेगा गलत निर्णय दे लिया और गलत निर्णय का पालन वो कर रहा है जब सही निर्णय का पालन करने से तो आपको फल मिल रहा है अच्छा तो गलत निर्णय का पालन करने में भी तो फल मिलना चाहिए ना उतना ही, तो तो ही इधर उधर मत जाइए इधर उधर जाते ही तो परेशानी होती है जब आप ये कहते हो कि अच्छे कर्म का आदेश करने वाले को भी कुछ मिलता है जब इस बात को स्वीकार करते हैं तो गलत आदेश का पालन करने पर भी उसको कुछ मिलना चाहिए अब वहां ये नहीं कह सकते उसको क्या पता था फिर ये अच्छे काम के लिए आदेश का पालन कर रहा हूं ये कैसे पता लग रहा है उसको अच्छे का मैं अनुकरण कर रहा हूं ये पता लग रहा है ना उसको ऐसे बुरे का अनुकरण करने का भी उसको कुछ पता लगना चाहिए नहीं लगे तो भी उसको दंड मिलेगा जैसे हम अनजाने से भी दोष करते हैं तो भी दंड मिलेगा जानबूझ करके दोष करते हैं तो भी दंड मिलेगा वो अलग बात है कम ज्यादा वाली बात लेकिन अनजाने से करने पर भी हमको दंड मिलेगा जान करने पर भी दंड मिलेगा ऐसा वहां पर भी है भले वो अनजाने में कर रहा है तो भी उसको उतना अंश में तो कुछ मिलना चाहिए जब सही चीज का तो श्रेय लेना चाहते हैं तो गलत चीज का भी उसका परिणाम भोगने को तैयार रहना होगा इसका ही अभिप्राय है चलिएगा ओंकार को प्रणाम